मन्त्रपाठः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तुम् सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्ति मा विद्विषावहै ओ शान्ति शान्ति शान्तिः हादि वृद्धिरादेच अदिंग गुण इको गुण वृद्धि न धातुलोप आध धातु के कंग चीधिवीटामरा संयोग सात सूत्र हमारे हो चुके हैं अब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ने से पहले एक पाठ निकालिएगा पाठ में पृष्ठ संख्या 26 अदालिगन वेविंग वेतिना तुल्य वेविंग वेतिना तुल्य जो है सत्तरवा सत्तरवी धातु हैतना वे, तुल्य छब्बीस पृष्ठ संख्या निकाल के देखिएगा तो यह वेतना वेतना तुल्य जो है ना वेती का मतलब यहां है वी धातु वी धातु के समान वेविंग धातु का अर्थ है और पृष्ठ संख्या पच्चीस निकालिए पृष्ठ संख्या पच्चीस में धातु है इकतालीसवां वी धातु वी वी गति व्याप्ति प्रजन कांति असन खादनेशु इतने सारे अर्थ हैं ये सारे अर्थ वेविंग धातु के भी हैं तो वेतिना तुल्य का मतलब है वि धातु के समान वेविंग धातु के अर्थ होते हैं यह इसका अभिप्राय हाँ जी स्पष्ट हो रहा है धातु पाठ में 26 पृष्ठ पे अदादिगन का जो अदा अदादिगन की जो धातु है वेविंग वेतिना तुल्य तो वेतिना का अर्थ है वि धातु के समान और 25 पृष्ठ संख्या पे है वि धातु तो वी धातु के जितने अर्थ बताए वो इस वेविंग धातु के अर्थ है अगली बात कल जो हमारी चर्चा हो रही थी सेता निकालिएगा सेतासी रिलुटो राजेश जी हैं हाँ जी हाँ सूत्र निकालिए तीन तीन एक तैतीसासी में एक दो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन सेतासी तो ये जो सिय और तासी जो है ना ये तास हलंत आदेश नहीं हो रहा है यह तासी इकारांत आदेश हो रहा हैसी सेता में सी जो दीर्घ है वो दिवचन में है सेतासी तो सिया और तासी आ, स्क्रीन पर लिख दीजिएगा और तासी तो तासी जो है ना इकार आते इस इकार की इंजा होगी उपदेश अजन्नाशिकित इसलिए यहां लंत्यम सूत्र नहीं लगेगा और मान के भी चले अगर इकार ना हो और तास भी हो तो भी इसकी हलमजल से ना हो और तास्त भी हो म्यूट करिए अगर मान के भी चले इकार नहीं है और तास्त है तो सकार की संजय इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पर आगे हमको मध्यम पुरुष बहुवचन में सकार को रखना है तभी रूप बनेगा पठिता पठितारो पठितारह पटिता स्थ रखना है केवल यहां प्रथम पुरुष में ही इस सकार को लोको आसभाग का लोक को होता है तो इसलिए यह सकार को तो रखना है अलंत्यम से कभी नहीं होगा और यह कारांत इकारांत है इसलिए उपदेश इसका लोप होगा हल सूत्र नहीं लगेगा यहां कल जो है हम तास समझ रहे थे पर वो तास नहीं है तासी है। दिवचन पर मेरा ध्यान नहीं गया हाँ जी राजे जी समझ में आ रहा है कवि जी इसमें जो से जो है ये तो अनुनाशिक तो नहीं है हाँ जी कैसे आप बता रहे अनुनासिक नहीं है? में जो सी के जो ई है वो तो अनुनासिक नहीं है आपसे आप पूछ रहा हूं कि अनुनासिक नहीं ये आपको कैसे पता लगा अनुनासिक नहीं है, ये जो... आपको कैसे पता लेकिन सी प्रत्यय है ना सी सी प्रत्यय है सी, मेरे पास मेरे पास जो पुस्तक है उसमें अनुनासिक लगाया हुआ है तो उसमें अनुनासिक चिन्ह नहीं है क्योंकि वहाँ बहुवचन दिवचन में ना दिवचन में कैसे लगाएंगे अनुनासिक चिन्ह दिवचन में अगर केवल ता, तासी इतना ही लिखा हुआ होता तब अनुनासिक चिन्ह लिख करके आपको बताते हैं। क्योंकि वो दिवचन में ना दिवचन में तो अनुनासिक कैसे लगाएंगे हाँ जी समझ में आ रहा है ठीक है ठीक है स्वामी जी मैं दिवचन में है वो कल मेरा दिवचन पर गया नहीं ध्यान तो विचार करने पर पता लगा कि यह तो तासी तासी प्रत्यय है ये हलंत नहीं अगर किसी कारण से कोई इसको हलंत भी माने तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है मैं उसका समाधान कर रहा हूं कि आगे जाकर के हमको सकार को रखना है तभी मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में सकार रहेगा नहीं तो सकार रहेगा नहीं अगर अलंतम से आप लोप भी करेंगे तो फिर वो तो सब जगह लोप होगा एक जगह लोप करो एक जगह लोप ना करो यह नियम लागू नहीं होगा फिर इसलिए सकार का तो लोप होगा ही नहीं अलंत्यम से क्योंकि यहां पर इकार पड़ा है यह इसका समाधान है अब हम आगे बढ़ते हैं हाँ जी पुस्तक में वो हिंदी, हिंदी में ऐसा लिखा है वो जैसे धातु को बोलते है ना यहाँ भज धातु है तो भज को अलंत दिखाते हैं भज धातु है ऐसे अलंत अनुबंध को अटा करके दिखाते हैं, पुस्तक में अलंत को अटा करके दिखाया आप संस्कृत में देखेंगे ना संस्कृत में जब उसका समास किया है समास में देखिएगा वहां अलंत नहीं है समास में हाँ अलंत नहीं है वहां तासी ताशिश ऐसा आपको दिखाई देगा देखना जी है। हाँ जी हाँ जी इसलिए कार और आगे हमको मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में सकार को रखना है तभी रूप बन पाएगा नहीं तो रूप बनेगा नहीं अब आइए अपना मुख्य प्रसंग में सात सा, सूत्र सूत्र आपके हो चुके हैं अब आठवा सूत्र देखिएगा भाष्य निकाल करके पृष्ठ संख्या 9 पर ओम भगवान हां जी इंद्र कल बन गया था क्या मुझे याद नहीं आ रहा है क्या इंद्र अंत का जो पैराग्राफ है ना पांच पृष्ठ पे पांच पृष्ठ पे क्या है पांच पृष्ठ पे यवमान के बाद इंद्र भी है हाँ जी इंद्र हाँ जी, आ तो यहां यह गुरु और अंग्रितो इस सूत्र से जो है इकार को प्लुत होकर इंद्र बना हुआ है बस इतना है इसको मैंने बताया नहीं है बता सकता हूं अभी अभी खोल लीजिएगा पांच पर 582 पर इंद्र शब्द में ई की गुरु संज्ञा हुए ना संयोग गुरु संयोग संयोग गुरु है ना सूत्र तो संयोग गुरु से गुरु संज्ञा हो गई इकार की निकाला है कि आप लोग पांच सौ बयासी प्रश्न निकालिएगा इंद्र इंद्र है इंद्र में इंद्रा में दकार नकार रकार दकार नकार इन तीनों का संयोग है ना अलो ना संयोगा से संयोग संजा हो गया तो संयोग संज्ञा होने से संयोग संयोगे गुरु यह सूत्र आएगा संयोग जहां पर है संयोग से पूर्व वर्ण की गुरु संज्ञा होती है संयोग गुरु सूत्र से संयोग गुरु जो है एक चार में है निकाल करके देख सकते हैं आप अष्टाध्याय में संयोगे गुरु यह एक चार में है निकाल के देख सकते हैं तो ये कहता है संयोग परे रहते पूर्व की गुरु संज्ञा होती है तो संयोग परे है नकार दकार रकार का तो उस संयोग से पूर्व जो इकार है उसकी गुरु संज्ञा होती है उसको गुरु नाम दिया तो गुरु नाम देने का प्रयोजन बता रहे हैं गुरोर अनो अन गुरो और अनो आठवें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र छियासी सूत्र है निकाल के देख सकते हैं आप आठ दो छियासी आठ दो छियासी हां जी पृष्ठ पृष्ठ संख्या चौरासी पर है देखिएगा पृष्ठ संख्या चौरासी एटी में है गुरोह अनो अनंत्याप एक, एक प्राचाम ये सूत्र है यहां उदात्त का प्रसंग प्रकरण चल रहा है उदात्त उदात्त करने का अनुदात्त जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित ये जो स्वर होते हैं तो यहां उदात्त का प्रकरण चल रहा है पीछे से वाशिके टीब वाक्य के टी बागों प्लुत को उदात्त होता है पद का प्रसंग है तो यह सूत्र कहता है गुरो हो। गुरो अनंत एकेक -एक से प्राचाम यह सूत्र कहता है, गुरो का है गुरु गुरो का मतलब गुरु संयक गुरु का मतलब है गुरुसंजक गुरु संजक वर्ण को गुरोह में छे एक है ना तो गुरुसंजक वर्ण को ऐसा अर्थ निकलेगा और अनिता का मतलब है न रिता अनिता रिकार को छोड़ करके रिवर्ण को री रिवर्ण को छोड़कर अनंत जो अंत में नहीं है अनंत्य का मतलब है जो अंत में नहीं है कौन गुरु संजक वर्ण गुरु संजक वर्ण जो अंत में नहीं है ऐसे गुरु संजक वर्ण को एक एक कस्य का मतलब है एक एक करके यदि बारी बारी कर, बारी बारी से पर्याय से अंत के टी भाग को अंत के टी भाग को भी प्राचीन आचार्यों के मत में प्लुत उदात होता है ऐसे इसका अर्थ है पीछे से अनुवृत्ति आ रही को देखना पड़ेगा आपको प्लुत उदात पदस्य इनके अनुत्ती आ रही है वाक्य से टेपात उदात ये बयासी सूत्र देखिएगा बयासी वाक्य से टेपलुत उदात्त वाक्य टेपलुता उदात्ता इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है तो वाश्य टे प्लुता उदात्ता का मतलब है यह अधिकार सूत्र है यह अधिकार सूत्र है तो यह कहता है वाक्य की टी भाग को प्लुत होता है और वो उदात्त भी होता है वाश्य का जो अंतिम टी भाग है अचोन्त्यादिटी है ना अचोन त्यादिटी अंतिम अचो में जो अंत्य अच है अंत्य अच समुदाय की टी संज्ञा होती है तो अचोन्त्यादिटी के सूत्र के अनुसार तो वाक्य के टी भाग को प्लुत होता है और उदात्त भी होता है तो इसकी अनुवृत्ति आ रही है पीछे से तो यह कह रहे हैं जिस वर्ण की आपने गुरु संज्ञा की है वो गुरु संयक वर्ण को यहां प्लुत होता है और उसको उदात्त भी करता है और यह टी भाग भी है हां जी हां जी ये वाक्य का अर्थ क्या है यहां पर वाक्य का मतलब है वाक्य जो है आ, आ, जैसे कोई अः यहाँ पर यह प्रसंग जो है आशीर्वाद आशीर्वाद आदि करने में संबोधन करने में ऐसे वाक्य बोल बोले जाते हैं जैसे आयुष्मान ईधि देवदत्त ऐसा आ, संबोधन करके आशीर्वाद देते हैं यह वाक्य है देवदत्त शब्द जिस वाक्य में है उस देवदत्त में यहाँ प्लुप्त करता है क्योंकि जो संबोधन करते हैं ना संबोधन से आशीर्वाद देते हैं ना ए देवदत्ता आयुष्मान ऐसा बोलते हैं आयुष्मान एधी देवदत्ता ऐसा बोलते हैं हे राजेश आयुष्मान ऐसा अगर मैं आपको कहूं आप आयुष्मान बने आप आयुवान बने आपकी लंबी आयु हो ऐसे जो आशीर्वाद दिया जाता है उस स्थिति में यह जो वाक्य बोला जा रहा है एदी राजेश ऐसे जब बोलेंगे तो यह वाक्य है इस वाक्य की चर्चा यहां पर इनको आपको यह अभी आपको समझ में नहीं आएगा पूरा प्रसंग इसमें इतना ही समझ लीजिएगा कि इंद्र शब्द में संयोग है न द रस इतना समझना है इस संयोग के पूर्व जो वर्ण इकार है उसको प्लुत हो होता है और उसको उदात्त भी कहते हैं बस इतना समझ लीजिए इस सूत्र को मतलब इस सूत्र का मतलब आप अभी फिलहाल इस समय आपको इतना ही प्रयोजन है कि गुरु संज्ञा उसको करते हैं संयोग से पूर्व वर्ण को गुरु संज्ञा करते हैं संयोग गुरु से और उस गुरु संयक वर्ण को प्लुत करते हैं और उदात्त करते हैं बस इतना ही समझना है हाँ जी राज जी समझ में आ गया भगवान धन्यवाद क्यों क्यों करते हैं कैसे करते हैं यह तो आप उस फ्लुत प्रकरण में जाएंगे तब समझ में आ उस पूरे प्रकरण को आपको समझना पड़ेगा तो हम आते हैं वापस पृष्ठ संख्या 9 पर वापस आ जाइए पृष्ठ संख्या 9 पर सूत्र है आठवां मुख नासिका वचनोनुनासिक ये सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिक अभी आप लोगों को समझ में आ गए इंद्र के बारे में जो मैंने कहा द, नकार दकार रकार, इनका संयोग है अलोनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हो गए और संयोग से पूर्व जो इवर्ण है उसको संयोगे गुरु संयोग परे रहते पूर्व वर्ण को गुरु नाम दे दिया इस इकार को और इस इकार को गुरु बोल दिया तो इस गुरु को प्लुत हो गया यानी तीन मात्रिक हो गया प्लुत का मतलब तीन मात्रिक अरस्व दीर्घ प्लुत तो प्लुत का मतलब तीन मात्रा वाला हो गया यह एक मात्रा वाला था इवर्ण उसको प्लुत कर दिया तीन मात्रा वाला कर दिया प्लुत के लिए चिन्ह दे दिया तीन संख्या इसलिए तीन संख्या लिख दिया स्क्रीन पर देख लीजिएगा तो यह प्लुत माना जाएगा ये इसका अभिप्राय है इतना ही इसको समझ लीजिएगा तो मुखनासिका वचनोनासिक भाष्य देखिएगा यहां समास को भी समझने का प्रयत्न करिएगा बहुत अच्छा सूत्र है समास को समझने के लिए मुखनासिका वचन यह एक पद है ये एक एक है और अनुनासिका एक एक है मुखनासिका वचन में समास है मुखनासिका वचन इसमें तीन शब्द है इसलिए समस्त पद है पहला समास कर रहे हैं समाह द्वंद मुखम च नासिका च मुखनासिकम समझने का प्रयत्न करिएगा मुखम च नासिका च मुखनासिकम क्योंकि समाहार द्व में नपुंसक लिंग एक वचन होता है नासिका शब्द स्त्रीलिंग में है मुख शब्द मुखम शब्द नपुंसक लिंग में है और जब समास करेंगे तो समाहार द्वंद होता है उसमें फिर वह नपुंसकलिंग बन जाता है इसलिए मुख नासिकम ऐसा बनेगा मुकमच नासिका च मुख नासिकम यह समाहर द्वंद समास है मुखम च नासिका च मुख नासिकम इसका मतलब है मुख और नासिका मुख और नासिका मुंह और नाक ये इसका अभिप्राय है फिर उसके बाद मुखनाशिकम एक पद बन गया समाह हो गया इस मुखनाशिकम को वचन के साथ समास करेंगे मुखनाशिकम को वचन के साथ समास करेंगे तो समास कर रहे देखिएगा पुस्तक में ईशद वचनम आवचनम ईशद वचनम आवचनम ईषद का अर्थ होता है थोड़ा अल्प अल्प अर्थ को थोड़े अर्थ को बताने के लिए ईशद शब्द का प्रयोग होता है और यह आप, आप सबको परिचित है ईषद शब्द ईषद पृष्ट करना आपने वर्णोच्चारण शिक्षा में ईषद शब्द को पढ़ा है थोड़ा सा स्पर्श करता है ईषद का मतलब थोड़ा तो यहां पर भी ईषद का मतलब थोड़ा अल्प कम मात्रा तो ईषद वचनम आवचनम इस ईषद को समझाने के लिए यहां पर आ उपस आ, आंग उपसर्ग को लगा दिया पूरा ईषद लिखना पड़े तो लंबा पड़ेगा इसलिए ईषद को ही बोल, बोलता है ये आ उपसर्ग तो ईषद वचनम आवचनम आवचनम का मतलब है बोलना वचनम का अर्थ है बोलना वचनम शब्द करते बोलना और ईषद वचनम थोड़ा बोलना थोड़ा बोलना तो आवचनम को वचनम करते थोड़ा बोलना ईषद वचनम को ही आवचनम कहते या तो ईषद वचनम बोलो अथवा आवचनम बोलो तो ईशद को प्रकट कर रहा है आ उपसर्ग तो ईषद वचनम का मतलब है आवचनम ठीक है जी थी। अब ओम भगवान हाँ जी तो ये अव्यभव समाज है क्या कौन आवचनम हाँ जी हाँ जी हाँ थोड़ा मैं रुक रहा हूं बिजली आ गई चलिए तो आवचनम ये शब्द बन गया है ईषद वचनम आवचनम अब इस आवचनम को मुखनासिकम के साथ में जोड़ना है अब देखिए मुखनासिकम को और आवचनम को दोनों को जोड़ रहे हैं मुखनासिकम आवचनम मुख यखनासिकम आवचनम यस्य आवचनम करते है थोड़ा बोलना किससे थोड़ा बोलना है मुख से थोड़ा और नासिका से थोड़ा इसका यह अर्थ है मुख नाकम का मतलब है मुख और नासिका और दोनों को मिला दिया मुख नासिकम को और मुख नासिकम फिर आवचनम के साथ जोड़ रहे हैं आवचनम करते है थोड़ा बोलना मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना सभी लोग यह थोड़ा आ, समझने वाला समास है मुखनासिका वचनोन्नासिका इसका जो समास है यह समझने योग्य है थोड़ा बुद्धि में बिठाने का प्रयत्न करिएगा हमने समास किया है मुखम च नासिका च मुख नासिकम समार्थ अब ये जो मुख नासिकम करते अर्थ है मुख और नासिका इतना अर्थ है मुख और नासिका अब इस मुख नासिकम को आवचनम के साथ जोड़ना है आवचनम का थोड़ा बोलना देखिए आवचनम का थोड़ा बोलना मुख मुखनाशिकम करते मुख और नासिका जब मुख और नासिका के साथ में आवचनम को जोड़ेंगे तो अर्थ होगा मुख नासिकम आवचनमस्य थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोलना थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोलना ऐसा अर्थ निकलेगा तो मुखनाशिकम आवचनम यस्यस का मतलब जिस वर्ण का यहां वर्ण है इसका जो अन्य पदार्थ है वर्ण है क्योंकि यह बोवरी समास बन रहा है तो थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोलना होता है वचन उस वर्ण को कहते हैं मुखनासिका वचन वर्ण इस मुखनाशिका वचना शब्द का जो अन्य पदार्थ है दूसरा जो आ, आ, आ, इसका थ है दूसरा दूसरी जो वस्तु है वह है वर्ण यह वर्ण दूसरा है नासिका अपने आप को नहीं कह रहा है वर्ण को कह रहा है बहुवरी सदा अन्य पदार्थ प्रधान होता है यानी जिन शब्दों का समास करते हैं उन शब्दों से अलग अर्थ होता है द्वंद्व समास में तत्पुरुष समास में वो अर्थ होते हैं जैसे मुख नासिकम में मुख और नासिका मुख को और नासिका क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उन्हीं का हमने समास किया तो मुख और नासिका का समास किया तो मुख और नासिका को ही बोलेंगे राम लक्ष्मणो राम च लक्ष्मण च समास है इतरे तरह द्वंद्व उन्हीं को कह रहे हैं राम और लक्ष्मण को ही कह रहे हैं पर यह मुखनाशिका वचना से मुखनाशिका वचन को नहीं कहेंगे मुखना मुखनाशिका वचन जिसका है उसको कह रहे हैं को कौन है वर्ण कौन सा वर्ण है जिस वर्ण को हम थोड़ा नाक से थोड़ा मुख से बोलते हैं उसको मुखनाशिका वचन कहते हैं कौन है वो वर्ण जो नासिक के वर्ण है जो आपने वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ के है न्य मम न्य मे जो पांच अक्षर है ये मुखनाशिका वचना मुख मुख नािका वचना ऐसा कहेंगे मुख मुखनासिका वचना नियमगरणम संति तो थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोला जाता है जिसका स ऐसा वह वर्ण मुख नासिका वचन वर्ण कहलाएगा और वो है ग, न, न, ये पांच वर्ण य इन अक्षरों का बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा इन वर्णों को पांचों वर्णों को थोड़ा मुक से बोलते हैं हम थोड़ा नासिका से बोलते हैं इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं तो इनका नाम रखा जा रहा है इनका नाम है अनुनासिक अनुनासिक क्यों है तो परिभाषा दे रहे हैं अनुनासिक इसलिए है क्योंकि इन वर्णों को थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोलते हैं फिर मैं दोबारा वापस आ रहा हूं मुखनासिका वचन मुख नासिका वचना में जो पद है एक मुख एक नासिका एक आ, आ और एक वचना चार शब्द है देखिएगा चार शब्द है मुख नासिका आ और वचन इन चार शब्दों को एक शब्द बना दिया है मुख नासिका वचना इसलिए एक एक दिखाया यहां पर एक एक मुखनासिका वचना इस एक शब्द में चार शब्द जुड़े हुए हैं एक मुख एक नासिका एक आ और एक वचन तो सबसे पहले हमने मुख और नासिका का समास किया है मुखम च नासिका च मुख नासिकम मुख और नासिका यह है समारद फिर ईषद वचनम आवचनम थोड़े बोलना थोड़ा बोलना इसको बोलने के लिए हमने आ और वचन के साथ समास किया अवे भाव समास तो आवचनम यानी थोड़ा बोलना आवचनम का अर्थ है थोड़ा बोलना फिर अगला समास किया है मुखनाशिकम और हाँ जी अव्य नहीं आया अव्यय शब्द के साथ में जब हम किसी पद का समास करते हैं वह अव्ययी भाव समास होता है प्रादियों के साथ में जब हम समास करते हैं कुगति प्राधिक अव्य अव्य समास होता है पर। प्रापरा आदि बहुत सारे शब्द है ना अव्य हाँ जी राम मोहन जी हाँ उन प्रा, परा, आ, इस प्रकार के जो अक्षर है इन अक्षरों का किसी शब्द के साथ जब हम जोड़ते हैं तो समास होता है तो उसको अव्ययि भाव समास कहते हैं अच्छा जी अव्य स्वामी हाँ तो ये सब इनका नाम अव्यय भी देते हैं ना अव्यय नाम भी देते हैं आप पृष्ठ संख्या निकालिए मैं अभी बोल देता हूं आपको समास प्रकरण निकालिए समास प्रकरण जो है द्वितीय अध्याय में है हाँ स्वामी जी, जी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि रुद्धाव स्वामी जी मैं अभी बताता हूँ आपको कौन सा है या पर समास है इसमें। कुगती ये कुगती कहां पर इसमें कहां अव्ययी भाव अव्यय विभक्ति समीप समृद्धिर्थ भाव तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव्य था नहीं नहीं मेरा प्रश्न है कुगति प्रादय सूत्र कहाँ है कुगति प्रादय सूत्र कहाँ है स्वामी जी आ, सेवे सेवे एटीन स्वामी जी द्वितीय द्वितीय अध्याय पाद कु प्राधाय अठारह सूत्र मिला समझे मुझे ये तो तत्पुरुष समास करता है कुगति प्रादय कुब्राह्मणुरुषः सिद्धि समानपुरुष समास हैपुरुष समासी प्रथम द्वितीय अस प्रथम पाद अव्ययी भाव पंचम मैं देखता हूं, मैं मिनट देखता हूँ विभक्ति समय समृद्धि वृद्धि पश्चात योग्यता ईक्ष सदृश साका नयी सूत्र से नहीं हो रहा है मदापि विद्योग वर्तमान आङ्ग् इति शब्दसमर्थेन पञ्च व्यपः लक्ष्मणा आङ्ग् ने स्क्रीन पे लिखा हुआ है जो सूत्र के तृतीयांश स्व सहित प्रियोग से नहीं होगा वो तो सहयोग में होता है दो दो अठारह है दो दो कुगति प्रादय ही तो बोल दो मैं तत्पुर समास ही होना चाहिए पर तत्पुरुष समास है तो यहां पर अवचनम है, है वो देख लिया, मैंने उससे नहीं हो उसमें अर्थो से होता है जिन अर्थों में हो रहा है, वो अर्थ है ही नहीं यहाँ पर वो तो मैंने देख लिया ना सूत्र विभक्ति समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा योग्यता वीप्सा पदार्थान वृत्ति सादृश्य आनुपुर ऐसे ऐसे अर्थों में होता है तो मेरे को लग रहा है कुगति प्रादय से होना चाहिए क्योंकि मेरा कुगति प्रादय ही है फिर बता दूंगा कुगति प्रादय ही होना चाहिए यहाँ पर तत्पुरुष होना चाहिए ईषद वचनम आवचनम वैसे तो ये तत्पुरुष ही होना चाहिए स्वामी जी सुबह स्वामी जी क्या है क्या किसका भाव बताऊ समाज का थोड़ा समझा ही, बस ही बाव का मतलब अव्य जिसका नाम अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है जहां अव्यय होते हैं ना जो जिनकी विभक्तियां नहीं चलती है जिनके लिंग नहीं होते हैं जिनमें सदृशम त्रीशु लिंगेशु तीनों लिंगों में एक जैसा रूप रहता है जिनकी विभक्ति नहीं होती है उसको अव्यय कहते वो एक श्लोक है वो याद नहीं आ रहा पूरा किसी को याद है तो बोल दें। सदृशम त्रीशु लिंग आगे किसी को याद है तो बोल सकते हो सदृशम समन्विम सब किम तक समन्वव निर्निसो दुरती दुर्ग्रह धी सहीता आप क्या कहना चाहते इससे उपसर्ग का नाम स्वामी जी वो तो है इसमें आंग नहीं है क्या है जी है तो मैं वही कह रहा हूँ कुगति प्रादेय से समास होना है और वो तत्पुरुष समास होता है पर मैं इसको बाद में इसको अच्छी तरह देख करके बता दूंगा इसको छोड़ दीजिए आवचनम को तो इन्होंने वैसे दिखाया भी नहीं आवचनम का समास यहाँ पर फिर भी मैं देख करके बाद में बता दूंगा तो इतना देख लीजिएगा मुखम च नासिका च मुखनासिकम यह समार दंद है। फिर ईशद वचनम आवचनम आवचनम का मतलब है थोड़ा बोलना तो मुख ना आवचनम यखनाशिकम आवचनम यख से और नासिका से बोला जाता है कैसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा मुख से थोड़ा, -थोड़ा। नासिका से जिसका बोलना होता है स वह वर्ण नासिका वचन वर्ण कहलाता है यह स्पष्ट हो रहा है समास नासिका वचन किसी को समझ में नहीं आए तो पूछिएगा मुखनाशिका वचना करते है थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोले जाने वाला वर्ण थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोले जाने वाले वर्ण को मुखनासिका वचन वर्ण कहलाता है ऐसे वर्ण को अनुनासिक कहते हैं अब देखिएगा द्वंद गर्भ बहुरी यानी बहुरी के गर्भ में द्वंद्व समास है कौन सा वो समाह द्वंद मुकम च नासिकम मुकम च नासिका च मुखनाशिकम जो हमने बनाया है वह समाहर द्वंद्व है समाहर द्वंद बहुरी समास के गर्भ में विद्यमान यानी पहले समाहर द्वंद उसके बाद अंत में बहुरी समास मुख नाशिका वचना शब्द बन गया जी, हाँ जी फिर अव्य भाव कहा है स्वामी जी उसको छोड़ो ना अव्य भाव को मैंने मना कर दिया ना अव्य भाव नहीं है कुछ भी नहीं है समझ लीजिएगा उसको बाद में बताऊंगा आवचनम कैसे बनाए उसको बाद में बताऊंगा ठीक है ठीक है हाँ जी अब सूत्र का अर्थ देखिए सूत्र का अर्थ क्या बनाया मुखनासिका वचनम यस वर्णस्य देखिए यस्य कस्य वर्णस्य मु, मुखनाशिका वचनम यस्य वर्ण थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोला जाना बोला जाने वाला जो वर्ण है उस वर्ण की अनुनासिक संजकों वो अनुनासिक संजक होता है थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोले जाने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है मुखनासिका वचनम मुखनाशिका वचनमर्ण से बहती तय अनुनासिक संज्ञा बहती थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से जिस वर्ण का बोलना होता है उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है. सूत्र स्पष्ट हो गया अब देखिएगा उदाहरण उदाहरण दिया है अब्र अपह अब्र आ अपह देखिए अब्र अपह आ जो है इसमें अनुनाशिक आकार के ऊपर तो इसकी अनुनासिक संख्या हो गई इस सूत्र से आ जो बोला जा रहा है ये थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोल रहे हैं। आ अब्र आ फिर देखिए चेना आ इंद्र चेना आ इंद्र ये जो आ है ये अनुनासिक है फिर दिखाया सु जैसा आते ना सुप का उदाहरण दिया है पठंग ये धातु का उदाहरण दिया है पठंग एधंग गाद्रिंग ये सब धातुओं का उदाहरण दिया है, यह सब कार्य उदाहरण है ये कार्य उदाहरण है और रूपोदाहरण है जो मैंने पहले बताया यम ये जो यमगन सूत्र में पांच अक्षर हैं वो रूप रूपोदाहरण है और यहां दिया है कार्योदाहरण समझ में आ रहे हैं? दोनों उदाहरण रूपोदाहरण और कार्योदाहरण तो ये यह यहां पर जो दिए कार्योदाहरण है और यम गण नो अनुनासिक जो है वो रूपोदाहरण है तो यहां जो है यहां बनाया जाता है वह तो बने बने हुए यमगणन जो है वह पहले से विद्यमान है इनको तो हम बना रहे उत्पन्न कर रहे निष्पन्न कर रहे हैं इनको आ है इसको हम असिक बना रहे चेना आ इंद्र इसमें भी आ अनुनासिक बना रहे और सुपठ ऐ माद्री इमिदा ये रूपोदाहरण है यहां पर दिया ये अंत वाले रूपोदाहरण है सुपठ ऐंगाद्री इमिदा और यमगनना ये सब रूप उदाहरण है अब यह अब्र अपह यहां अनुनासिक कैसे बना रहे हैं इसको समझ लीजिएगा अब्र आ आ इंद्र इन उदाहरणों में आंग उपसर्ग है आंग आंग उपसर्ग है तो इस आंग उपसर्ग को अनुनासिक होता है वेद में छंद में तो उसके लिए सूत्र है आंगो असिक अन, छंदसी बहुलम एक सूत्र है सूत्र निकाल के देख सकते हैं छठे अध्याय का आ, पहला पाद बाईस छ एक सौ बाईस निकाल के देखिएगा पृष्ठ संख्या है सत्तावन फाइव 57 आ, 57 है 57. आंगो अनुनासिक छंदसी बोलम यह वेद में होता है इसका प्रयोग आंग का मतलब ये आंग उपसर्ग है आंगह सूत्र में बोल रहा हूं मैं आंगो अनुनासिक छंदसी बोलम है ना आंग ये सृष्टि एक वचन में आंगह और अनुनासिक एक एक है छंदसी सात एक है और बौलम एक एक है और प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम ऊपर सूत्र है इसी सूत्र के ऊपर देखिएगा प्लुत प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम सूत्र है इसी सूत्र से ऊपर प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम है यहां से अची की अनुवृत्ति आ रही है अची और उससे भी पहले एक सूत्र है सूत्र है प्रकृतिया एक सौ ग्यारह हां एक सौ पादम प्रकृत्यांता पादम से प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ रही है प्रकृत्यांत पादम एक से यह प्रकृति की अनुवृत्ति आ रही है तो प्रकृत्या अची आंगो अनुनासिक का छंदसी बहुलम अच्छी का मतलब है अचपरेते वो अच परे कहां छंदसी वेद में वेद में अच परे रहते आंग उपसर को अनुनासिक आदेश होता है कैसे होता है बहुलम बहुलम का अर्थ बहुल करके और बहुल के बहुत सारे अर्थ है कभी होता है कभी नहीं होता है कभी कहीं कुछ होता है तो बहुल के बहुत सारे अर्थ हैं बहुल करके होता यानी कभी होता है कभी नहीं होता है कहीं उपसर्ग ना हो तो भी होता है ऐसे उसके बहुत सारे अर्थ होंगे तो यहां पर यह है वेद में छंदसी का मतलब वेद में छंदी वेदे अची वेद में अच परे रहते आंग उपसर्ग को अनुनासिक आदेश होता है अब उदाहरण में देखिएगा यह वेद का ही उदाहरण दिया यहां पर यहां पर वेद का ही उदाहरण दिया इन्होंने ऋग्वेद का दिया दीय ऋग्वेद का है तो अब्रा अप चन आ इंद्र ये वेद के हैं उदाहरण तो अब देखिएगा कहेंगे आपने उदाहरण अब्र अपह में जो आकार है यह अच है अपह में जो अकार है ये अच है, है अच परे है और ये आंग उपसर्ग है तो इस आंग उपसर्ग को आंग में गकार की तो इस हो जाती है अलंत्यम से तो आ बचता है उस आ को अच परे रहते अनुनासिक आदेश हो गया तो अनुना यहां पर और यह अनुनासिक करने का प्रयोजन क्या है तो बताए प्रकृत्या यह प्रकृति प्रकृति में जैसी इसकी प्रकृति है वैसी रहेगी यानी जैसे आ है वैसा ही रहेगा यहां संधि नहीं होगी क्योंकि यह संगीता के अधिकार में है तो यह संगीता है वेद जो है संगीता में है तो संगीता में है तो वहां अकह सवर्णय दीर्घा से दीर्घ आदेश नहीं होगा प्रकृति भाव रहता है प्रकृति भाव का मतलब है वो जैसा है वैसा ही रहता है उसमें परिवर्तन नहीं होगा प्रकृतिया का मतलब है प्रकृति भाव प्रकृति के रूप में रहना प्रकृति का मतलब है मूल मूल स्थिति में ही रहना तो आ जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा उसमें विकृति नहीं आएगी उसमें विकृति यानी परिवर्तन क्योंकि दीर्घ करेंगे तो परिवर्तन होगा आ और अ मिलकर के आ आप बनेगा तो यह विकृति है परिवर्तन है तो परिवर्तन नहीं होगा प्रकृति भाव रहेगा यानी जैसा है वैसी स्थिति में रहेगा इसका यह अभिप्राय तो सूत्रार्थ में बोल रहा हूं आंग को अच परे रहते वेद में अनुनासिक आदेश होता है और वह प्रकृति भाव को प्राप्त होता है यानी वह आ अपने निज स्वरूप में रहता है, ये इसका भी है। वेद में अच परे रहते आंग उपसर्ग को अनुनासिक आदेश होता है और वो अनुनासिक जो है अनुनासिक आ जो है वो अपने निज स्वरूप में रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यह इसका मतलब है पकड़ में आ रहा है जी राजेश जी भगवान स्पष्टम तो यहां चेना आ इंद्र यहां आ इंद्रा में इंद्रा में इकार जो है अच परे है और ये आंग उपसर्ग है तो यहां पर अच परे रहते वेद में इस आ को अनुनासिक हो गया तो वैसा का वैसा रह गया तो ये दो उदाहरण दिया उन्होंने कार्योदाहरण और बाकी सुपथ एधंग गाद्रीमिधा ये सब उदाहरण है कार्योदाहरण है ये रूपोदाहरण है और जो निज स्वरूप में जो अनुनासिक है जो हमेशा अनुनासिक के रूप में रहते हैं वो है यम गण नक्षर तो यह मुखनाशिका वचनोन्नासिका आपका पूरा हो गया है ओम भगवान हाँ जी ये जो अनुनासिक है ये भी कोई समास है या क्या है कौन सा अनुनासिक अनुनासिक शब्द नहीं अनुनासिक समास नहीं ये तो शब्द ये तो संजय संजा संजा का नाम है अनुनासिक नाम है ये ये नाम है संजावाच संजावाचक शब्द है इसमें कोई समास नहीं है अनुनाशिका यह संजयवाची शब्द है इसमें कोई समास नहीं है अगला सूत्र देखिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इसके भी समास को समझना है आपको तुल्यास्य प्रयत्नम में एक एक है सवर्णम में एक एक है पहले आस्य प्रयत्नम को समझा रहे आस्य प्रयत्नम तुल्यास्य प्रयत्नम में तीन शब्द है तुल्य आस्य और प्रयत्न तुल्य आस्य और प्रयत्न तीन शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया तो तुल्य बाद में देखते हैं पहले आस्य प्रयत्नम को समझेंगे तो आस्य प्रयत्नम को समझा रहे हैं आस्य मुख को हमारा जो मुंह है इस मुख को आस्य शब्द से बोलते हैं संस्कृत में आस्यम आस्यम का अर्थ है आस्यम मुख का पर्याय वाचिए यह शब्द आस्य प्रयत्न मुख में प्रयत्न मुख में होने वाला प्रयत्न आस्य सप्तमी विभक्ति दिखा okay. रहे आस्य प्रयत्न आस्य प्रयत्न सप्तमी तत्पुरुष समास है इसमें यानी मुख में होने वाला प्रयत्न पकड़ में आ गया आस्य में सप्तम विभक्ति है प्रयत्न में प्रथम विभक्ति है दोनों के बीच में समास किया है आस्य प्रयत्न आस्य प्रयत्न सप्तमी तत्पुरुष समास है होगा आस्य प्रयत्न का मतलब है मुख में होने वाला प्रयत्न फिर आस्य प्रयत्न का तुल्य शब्द के साथ समास करेंगे तो समास कर रहे हैं तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य तुल्यास्ल्य तुल्या आस्य प्रयत्नो तुल्य का मतलब होता है तुल्य का मतलब समान सदृश तुल्य का अर्थ है सदृश समान तो तुल्य प्रयत्न है समान है मुख में होने वाला प्रयत्न मेरी बात को समझना समान है मुख में होने वाला प्रयत्न यमान है मुख में होने वाला प्रयत्न जिसका उसको कहेंगे तुल्यास्म होने वाला जो प्रयत्न है वह तुल्य है समान है किसका जिस वर्ण का जो भी वर्ण हम बोलेंगे उस वर्ण का प्रयत्न जो है वह समान है और वह प्रयत्न कहा हो रहा है मुख में हो रहा है तो इसलिए कह रहे हैं सम... समान है मुख में होने वाला प्रयत्न जिस वर्ण का उसको कहेंगे तुल्यास्य प्रयत्नम वर्ण वर्ण फर्स्ट हो रहा है ये बहुरी समास है तुल्यास्य प्रयत्नम में जो समास है वो बहुरी समास है अब ये जो आस्य शब्द बनाया है हाँ जी कोई बोल रहे हैं? जी तो ये अंतर प्रयत्न है हाँ जी नहीं दो बात है यहां पर यहां जो प्रयत्न दे रहे हैं ना मुख में जो होने वाला प्रयत्न है एक तो स्थान एक स्थान स्थान की तुल्यता दिखाएंगे और एक प्रयत्न की तुल्यता दिखाएंगे स्थान और प्रयत्न दोनों ले रहे हैं वहां पर मुख में जो है दोनों होते हैं ना एक स्थान भी है और एक प्रयत्न भी है तो देखिए आस्य जो शब्द है वह आस्य शब्द है आसियम कैसे बना है उसको समझा रहे हैं यहां पर आसय भवम आसियम आस्य भवम भवम का मतलब होना आशीय का मतलब मुख में तो आश्य भवन का मतलब मुख में होना मुख में होने वाले को आस्यम कहते हैं आसियम शब्द का अर्थ दे रहे हैं आस्य भवम आसियम मुख में होने वाले को आस्य कहते हैं तो मुख्य में क्या हो रहा है प्रयत्न है प्रयत्न मुख्य चल रहा है हमारे मुख में जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कोई ना कोई प्रयत्न होता है वहां पर वो प्रयत्न समान होना चाहिए जिन दो शब्दों के बीच में जब हम आ, वर्ण आदेश करेंगे सवर्ण दीर्घ आदेश करेंगे तो वहां पर जिन दो वर्णों को मिलाकर के एक वर्ण बनाएंगे उन दो वर्णों के बीच में समानता होना चाहिए सदृशता होना चाहिए तुल्यता होनी चाहिए क्या तुल्यता होना चाहिए स्थान की तुल्यता होनी चाहिए और प्रयत्न की तुल्यता होनी चाहिए जिन दो वर्णों के बीच में हम सवर्ण दीर्घ एक करेंगे उसकी सवर्ण संज्ञा करेंगे वो सवर्ण समान संजय सवर्ण का मतलब है स, समान वर्ण सवर्ण समानम वर्ण सवर्ण तो समान वर्ण जो संजय हम देंगे नाम देंगे वो कैसे देंगे क्यों देंगे तो कह रहे हैं जिस वर्ण को आप सवर्ण संज्ञा देंगे उनका स्थान समान होना चाहिए और प्रयत्न भी समान होना चाहिए जिन वर्णों के बीच में स्थान और प्रयत्न समान हो तुल्य हो उन्हीं वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है जिन वर्णों में समान स्थान नहीं है समान प्रयत्न नहीं है उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है यहां ये बात कही जा रही है। तो आइए अब सूत्र के अर्थ को समझ लीजिएगा तुल्य आस प्रयत्नों एशाम समान है मुख मुख में होने वाले प्रयत्न ये शाम जिन वर्णों के समान मुख में होने वाले प्रयत्न जिन वर्णों के ते वर्णा ऐसे उन वर्णों को यहां पर परस्परम सवर्ण संजका भवंती ऐसे वर्ण परस्पर मिलकर के सवर्ण संज्ञा को प्राप्त होते हैं हिंदी में मैं बोल रहा हूं अर्थात मुख मुख में होने वाला प्रयत्न और मुख में दो प्रकार के हैं यहां पर स्थान और प्रयत्न इसलिए दोनों दिखा रहे यहां पर मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न समान है जिनके ऐसे वर्णों को परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है या ऐसे वर्णों की मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न समान हो जिन वर्णों के ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न समान है जिन वर्णों के ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है उदाहरण दिया है दंडाग्रम खठवाग्रम यदीदम कुमारीशा भानुदया मधुसू मधुदकम कर्तिकार अकार का इकार का उकार का और रिकार का इन सबका उदाहरण दे दिया देखिएगा दंड अग्रम देखिए दंड अग्रम दंड से अग्रम दंडाग्रम तो दंडा और अग्रम दंडा में डकार में अकार है और अग्रम में अकार है तो ये दोनों स्थान की दृष्टि से समान है और प्रयत्न की दृष्टि से भी समान है तो ये हो गया दंडाग्रम खठवाग्रम खठवा और अग्रम यहां पर भी दोनों अवर्ण्य है दोनों का प्रयत्न समान है स्थान भी समान है खठवाग्रम खट, बन गया यदि इदम यदिदम कुमारी ईश कुमारीश भानु उदय भानुदय मधु उदकम मधुदकम कर्तृकार कर्तृकार सब में वर्ण दीर्घ आदेश हो रहा है अकह सवर्ण दीर्घ लग रहा है सभी में सभी में अकह सवर्ण दीर्घ लग रहा है अक्ष उत्तर सवर्ण अच परे रहते पूरु पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश होता है अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र का अर्थ बता रहा हूं अकह सवर्ण दीर्घ का मतलब है अच्छ से अकह में पांच एक है सवर्ण में सात एक है दीर्घ में एक एक है तो अक से उत्तर अक प्रत्यार से उत्तर सवर्ण अच्छ परे रहते पूरु पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है तो इन सब में दीर्घ एकादेश हो रहा है और इनकी सवर्ण संज्ञा भी है अकार की इकार की उकार की रिकार की समझ में आ गया कि सूत्रार्थ तो तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम ये पूरा हो गया आपका तो आप इस सप्ताह में आपने दीधी वेविटाम हलो नंतरा संयोगा मुख नासिका वचनोन्नासिका तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम ये चार सूत्र पड़े हैं और कल इन चारों सूत्रों की परीक्षा लूंगा क्योंकि सीमा जी ने बताया सीमा जी नहीं दिख रही हैं, सीमा जी है नहीं है उनका है। अच्छा तो उनको बोल दीजिएगा इन चारों सूत्रों की व्याख्या व्याख्या कह रहा हूं इन चारों सूत्रों की परीक्षा कल शनिवार है आप में से कौन ऋचा जी ने भी बोला था और कई लोगों ने बोला तो कल शनिवार है सप्ताह का अंतिम दिन है तो इन चारों सूत्रों की कल परीक्षा लेता हूं फिर सोमवार को फिर वापस नया सूत्र प्रारंभ करेंगे ठीक है किसी कुछ बोलना है जी जी हाँ जी अब तक हमने वर्ण शब्द को आधारित मान के समाज किए थे बहुत सारे तो ये नपुंसक में क्यों चला गया ये समास के बाद में कहा पर आप कह रहे हैं जैसे अभी यहां पर प्रयत्न शब्द भी पुल्लिंग में है वर्ण शब्द भी पुल्लिंग में है जी स्वतंत्र हाँ स्वतंत्र स्वतंत्र वर्ण अगर पुल्लिंग है और समास होने के बाद नपुंसक लिंग होता है तो समझ लेना वह बहुरी समास है अथवा कहीं कहीं कहीं तो न, समार होता है बाकी जगह अक्सर जो है बहुरी समास में ही ये होता है कहीं स्त्रीलिंग होता है और अंत में जाकर के वो नपुंसक लिंग रह जाता है तो वो सम, बहुरी समास होता है तो समास में फिर समास का विग्रह समास का लिंग लगता है समास के बाद में वो परिवर्तन होता है समास प्रकरण में आपको समझ में आ जाएगा ये बात है स्त्रीलिंग जैसे मुख ना मुखम छ मुख नासिकम तो यहां समार है ना तो दंध समास हो गया तो वहां पर दीर्घ स्त्रीलिंग के स्थान में वह नपुंसकलिंग हो जाता है और बहुरी समास में भी अगर कोई शब्द पुल्लिंग का है तो वह नपुंसकलिंग का हो जाता है स्त्रीलिंग का है तो वो अरस्व इकारांत वाला हो जाता है ऐसे कई वहां पर समास में आपको पता लग जाएगा नहीं पर ऐसा कौन सी नपुंसक शब्द है जिसको ये कहना चाहते हैं बहुवरी करके क्योंकि जैसे आ, वहां तो पता है कि पुल्लिंग को ही बताने वाला बहुवी है कहीं कहीं होता है सब जगह नहीं होता है ऐसा नहीं की सब जगह नपुंसक होता हो सब जगह ऐसा होता हो ऐसा नियम नहीं है कहीं कहीं होता है नहीं परंतु ये यहाँ जो uh, किसी कावर्णम है ना सवर्णम का विशेषण है सवर्णम का विशेषण है इसलिए तुल्यास प्रयत्नम जो समस्त पद बन गया है वो नपुंसक लिंग में चला गया सवर्णम का यह विशेषण है सवर्णम तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम सवर्णम का यह विशेषण है इसलिए नपुंसक लिंग में चला गया ऐसा उसका जो अन्य पदार्थ होता है ना अन्य पदार्थ जिस लिंग में होता है उसी लिंग में वो बन जाता है उसका विभक्त पद किसी भी लिंग में हो समस्त पद होने के बाद में जो उसका मुख्य अर्थ होता है अन्य पदार्थ में जो लिंग उसका होता है वही लिंग इसका होता है सवर्णम नपुंसक लिंग में है इसलिए तुल्यास्त प्रयत्नम जो है वो नपुंसक लिंग में चला गया ऐसा तो यदि आया पकड़ में सवर्ण बोलते तो भी चलता हाँ हाँ यदि यदि सवर्ण होता तो तुल्यास्त प्रयत्न हो जाता पर सवर्ण शब्द नपुंसक लिंग में सवर्णम वो धीरे धीरे आपको पकड़ में आएगा विशेषण विशेष आदि देखना व्याकरण में एक बहुत बड़ा प्रकरण है विशेषण और विशेष और इनको समझना बड़ा कठिन होता है और इसके बहुत लंबी चर्चा होती है महाभष्य में सारा खेल विशेषण विशेष के ऊपर निर्भर करता है वहां पर कौन विशेषण है कौन विशेष है और वहां निर्धारण नहीं है कि ये विशेष ही है विशेष को विशेषण भी बनाते हैं और विशेषण को विशेष भी बनाते हैं किसी को भी विशेषण किसी को भी विशेष बनाया जाता है अब महावाष्य में इसका विस्तार विस्तार से इसकी चर्चा है और बहुत लंबी चर्चा होकर के बड़े बहस के साथ में इसको समझाते हैं तो किसी को आपने विशेषण बनाया वो विशेषण कैसे विशेष बनता है बनता है वहां पर तो कई विशेषण विशेष बन जाता है और विशेष विशेषण बन जाता है एक बार वही विशेषण बना अगली बार वही विशेष बन जाता है प्रसंग के अनुसार तो वहां बहुत सारा बहुत सारी बातें वहां पर वो आपको वहां पर महावाष्य में विस्तार से समझ में आएगा लेकिन समास प्रकरण में आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा स्वामी जी आदि यहाँ अष्टाध्यायी में व्याकरण में जो भी हम क्रिया करेंगे उसका एक सूत्र ला करके या सूत्र के अनुमति से कुछ कार्य चलता है ना स्वामी जी जी, जी. आ, अभी उपसर्ग जो लाते है ना स्वामी जी जैसा दीदी का उदाहरण में जी आंग प्रत्य उपसर्ग लाए हमने उसका कोई सूत्र है स्वामी जी या ऐसे ही ला सकते हैं कहाँ दिदी दिदीवेटाम लाए हमने उपसर्ग आविध्यनम आदिम आदित्य वहां पर वहां तो मैंने बताया है ना वहां तो आ, आ, वो धातु उपसर्ग के साथ में ही प्रयुक्त होता है उपसर्ग के साथ ही प्रयुक्त होता है वहां पर जैसे ही धातु आए ना उस धातु के साथ आ अपने आप आकर के जुड़ जाता है उसको किसी सूत्र से हम नहीं लाएंगे जहां समास होता है वहां पर समास से करेंगे वहां समास की बात नहीं वहां तो धातु के साथ अपने आप उसका जुड़ वो स्वाभाविक रूप है उसका उस धातु के साथ अपने आप वो जुड़ करके ही काम करता है आम पूर्वक ही उसका प्रयोग होता है जैसे आ, इंग धातु है इंग अध्ययन में आ उपर्ग जुड़ करके उसका प्रयोग होता बिना उपसर्ग के उस धातु का प्रयोग होता ही नहीं तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ करके काम करता उसको किसी सूत्र से नहीं समाप्त जब करते हैं कहा कहीं पर भी वहां आ, हम सूत्रों के द्वारा ला करके उसको करते हैं ठीक है इसको कहीं पर विराम दे कल परीक्षा दे दीजिए चार सूत्रों की ओति शांति शांति, शांति ही नमो नम